ओरी श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री गणेशा नम संक्षिप्त महाभारत पर्व ग्रंथ का उपक्रम नारायण नमस्कृत्य नरम च नरोतम देवी सृस्ती यास तद जय उदीत अंतरियामी नारायणस्वरूप भगवान श्रीकृष्ण उनके सखा रत्न अर्जुन उनकी लीला प्रकट करने वाली भक्ति सर थी और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंत्यकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए ओम नमः भक्ति वास्तवाय ओम नमो पितामहाय ओम नमा प्रजापातिम नम कृष्ण दे पाय ओम नमा सर विघन विनाय के, के पुत्र उग्र श्रवा सोत वंश के श्रेष्ठ पौराणिक थे एक बार जब नमीश्चरण क्षेत्र में कुलपति शोनक बारह वर्ष का सत्संग सत्र कर रहे थे तब उग्रश्रवा बड़े विनय के साथ सुख से बैठे हुए व्रत व्रतने ब्रह्मचारियों के पास आई जब नमीश्चरण मासी तपस्सी ऋषियों ने देखा कि उग्रश्रवा हमारे आश्रम में आ गए हैं तब उनसे चित्र विचित्र कथा सुनने के लिए उन लोगों ने उन्हें घेर लिया उग्र श्रवा के हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और सत्कार पाकर उनकी तपस्या के संबंध में कुशल प्रश्न किए सब ऋषि मुनि अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए और उनके आज्ञा के अनुसार वे भी अपने आसन पर बैठ गए जब वे सुखपुरख बैठकर विश्राम कर चुके तब तो किसी ऋषि ने कथा का प्रसंग प्रस्तुत करने के लिए उनसे यह प्रश्न किया सोत नंदन आप कहा से आ रहे हैं आपने अब तक का समय कहाँ व्यतीत किया है उग्र श्रवा जी ने कहा मैं प्रीक्षित नंदन राज ऋषि जन्म जी के सर्प सत्र में गया हुआ था वहाँ श्री वैशम पायन जी के मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण दपायन के द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ की अनेकों पित्र और विचित्र कथाएं सुनी इसके बाद बहुत से तीर्थों और आश्रम में घूमकर कर पंचक क्षेत्र में आया जहा पहले कोरव और पांडव का महान युद्ध हो चुका है वहां से मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ आप सभी चिराइयों और ब्रह्मनिष्ठ है आपका तेज सूर्य और अग्नि के समान है आप लोग श्रान जप हवन आदि से निवृत्त होकर पित्रता और एकाग्रता के साथ अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं आप कृपा करके बतलाइए कि मैं आप लोगों को कौन सी कथा सुनाऊ तो ऋषि ने कहा सोत नंदन परम ऋषि श्री कृष्ण दपाय ने जिस ग्रंथ का निर्माण किया है और ब्रह्म ऋषियों तथा देवताओं ने जिसका सत्कार किया है जिसमें विचित्र पदों से परिपूर्ण पर्व हैं, जो सूक्ष्म अर्थ और न्याय से भरा हुआ है जो पद पद पर वितार्थ से विभूषित और आख्यानों में श्रेष्ठ है जिसमें भरत वंश का संपूर्ण इतिहास है जो शास्त्र सम्मत है और जे जे श्री कृष्ण दपायन की आज्ञा से वैशंपायन जी ने राजा जनमजय को सुनाया है भगवान व्यास की वही पुण्य में पाप पापनाशनी और वेद में संहिता हम लोग सुनना चाहते हैं तो उग्र शर्मा जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण ही सबके आदि हैं वे अंतर्यामी सर्वेश्वर समस्त यज्ञों के भोक्ता सबके द्वारा प्रशंसित परम सत्य ओंकार स्वरूप ब्रह्म हैं वे ही सनातन व्यक्त एवं अव्यक्त स्वरूप हैं वे असत भी हैं और सत्य हैं वे सत्य दोनों हैं और दोनों से परे हैं वे विराट विश्व भी हैं उन्होंने ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों की सृष्टि की है वे ही सबके जीवनदाता सर्वश्रेष्ठ और अविनाशी हैं वे ही मंगलकारी मंगल स्वरूप सर्वव्यापक सबके वांछनीय निष्पाप और परम पित्र हैं उन्हें चिराचर गुरु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 इसकी शब्दावली शुद्ध है और शुभ है इसमें अनेक छंद हैं और देवता और मनुष्यों की मर्यादा का इसमें स्पष्ट वर्णन है जिस समय ये जगत ज्ञान और प्रकाश से शून्य तथा अंधकार से परिपूर्ण था उस समय एक बहुत बड़ा अंडा उत्पन्न हुआ और वही समस्त प्रजा की उत्पत्ति का कारण बना वे बड़ा ही दिव्य और ज्योतिर्मय था श्रुति उसमें सत्य सनातन ज्योतिर्मय ब्रह्म का वर्णन करती है वे ब्रह्म आलोकिक अचिंत्य सर्वत्र सम अव्यक्त कारण स्वरूप तथा सत्य और सत्त दोनों हैं। उसी अंडे से लोकपिता में प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट हुए तन तस् परचिता दक्ष उनके सात पुत्र सात ऋषि चौदह मनु उत्पन्न हुए विश्व देवा आदित्य वसु अश्वनिकुमात यक्ष साध्य पिशाच गोहक पितर ब्रह्म ऋषि राजऋषि जल ध्यूलोक पृथ्वी वायु आकाश दिशाएं संवत्सर ऋतु मास पक्ष दिन रात और जगत में और जितनी भी वस्तुएं हैं सब उसी अंडे से उत्पन्न हुई यह संपूर्ण चिराचर जगत पर्य के समय जिससे उत्पन्न होता है उसी परमात्मा में लीन हो जाता है ठीक वैसे ही जैसे ऋतु आने पर अनेकों लक्षण प्रकट हो जाते हैं और बदलने पर लुप्त हो जाते हैं इस प्रकार ये कालचक्र जिससे सभी पदार्थों की सृष्टि और संहार होता है अनादि और अनंत रूप से श्रद्धा चलता रहता है संक्षेप में देवताओं की संख्या 33,333 हजार, तेंतिस तेंतिस। हजार है विवस्वान के बारह पुत्र हैं देवपुत्र चक्षु आत्मा विभावसु सविता ऋचिक अर्क भानु आशावे रवि और मनु मनु के दो पुत्र हुए देवभ्राट और सुभ्रात सुभ्रात के तीन पुत्र हुए दास ज्योति और सहस्त्र ये तीनों ही प्रजावान और विद्वान थे दास के दस हजार शत के एक लाख और सहस्त्र के दस लाख पुत्र उत्पन्न हुए इनी से कुरु, यदु, भारत, ये याती से ये और और इक्ष्वाकु आदि राज ऋषियों के वंश चले। प्राणियों की की यही है। भगवान व्यास समस्त भूत भविष्य वर्तमान के रहस्य कर्म उपासना ज्ञान रूप वेद अभ्यास युक्त योग धर्म अर्थ और काम सारे शास्त्र तथा लोक वार को पूर्ण रूप से जानते हैं उन्होंने इस ग्रंथ में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 भगवान व्यास का ये विचार जानकर स्वयं ब्रह्मा जी उनकी प्रसन्नता लोक हित के लिए उनके पास आए भगवान वेद व्यास उन्हें देखकर बहुत ही विस्मित हुए और मुनियो के साथ उठकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा तो आसन पर बिठाया स्वागत सत्कार के बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे भी उनके पास ही बैठ गए। तब व्यास जी ने बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा भगवान मैंने एक श्रेष्ठ काव्य की रचना की है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 उसका परिमाण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद अध्यात्म न्याय शिक्षा चिकित्सा दान पशुपद धर्म देवतार और मनुष्यों की उत्पत्ति पवित्र तीर्थ पवित्र देश नदी पर्वत वन समुद्र पूर्व कल दिव्य युद्ध कौशल विविध भाषा विविध जाति लोक व्यवहार और में व्यात परमात्मा का भी वर्णन किया है परंतु पृथ्वी में इसको लिख लेने वाला कोई नहीं मिलता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 श्रेष्ठ काव्य का निर्माण जगत में कोई नहीं कर सकेगा आप अपना ग्रंथ लिखने के लिए गणेश जी का स्मरण कीजिए यह कह कहकर ब्रह्मा जी तो अपने लोग को चले गए और व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया स्मरण करते ही भक्त वांछा कल्प तरु गणेश जी उपस्थित हो गए व्यास जी ने पूजा करके उन्हें बिठाया और प्रार्थना की भगवान मैंने मन ही मन महाभारत की रचना की मैं बोलता हूं आप उसे लिखते जाइए तो गणेश जी ने कहा यदि मेरी कलम एक क्षण के लिए भी रुक ना रुके तो मैं लिखने का काम कर सकता हूं व्यास जी ने कहा ठीक है किंतु आप बिना समझे ना लिखिएगा गणेश जी ने तथास्तु कहकर लिखना स्वीकार कर लिया भगवान व्यास जी ने कुतूहलवश कुछ ऐसे श्लोक बना दिए जो इस ग्रंथ की गांठ है इनके संबंध में उन्होंने प्रतिज्ञापूर्वक कहा है कि आठ हजार आठ सौ श्लोकों का अर्थ मैं जानता हूं सुखदेव जानते हैं संजय जानते हैं या नहीं इसका कुछ निश्चय नहीं है वे श्लोक अब भी इस ग्रंथ में हैं बिना विचार किए उनका अर्थ नहीं खुल सकता और तो क्या सर्वज्ञ गणेश जी जब एक क्षण तक उन श्लोकों के अर्थ का विचार करते थे उतने ही मैं महर्षि व्यास दूसरे बहुत से श्लोकों की रचना कर डालते थे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 इस इतिहास रूप दीपक ने संसार के तय खाने को उजाले से भर दिया है भगवान श्री कृष्ण ने इस ग्रंथ में कुरुवंश का विस्तार गंधारी की धर्मशीलता विदुर की प्रख्या कुंती की धैर्य दुर्योधन आदि की दुष्टता और पांडवों की सत्यता का वर्णन किया है इसके प्रत्येक कथा से भगवान श्री कृष्ण की अनिर्विचनीय महिमा प्रकट होती है ये महाभारत रूप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 वे सत्य रित परम पित्र और मंगल में हैं। वे अविनाशी अविचल अखंड ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म बुद्धिमान लोक उन्हीं की लीलाओं का गायन करते हैं वे सत्य और सत्य दोनों हैं। जगत की भारी चेष्टा उनकी शक्ति से होती है जो कुछ पांच भौतिक अध्यात्मिक अथवा प्रकृति का मूल भूत निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप है वे सब उन्हीं का स्वरूप है सन्यासी ध्यान के द्वारा उन्हीं का चिंतन करके युक्त होते हैं मुक्त हो जाते हैं और दर्पण में प्रतिबिंब के समान संपूर्ण परपंच को उन्हीं में स्थित देखते हैं ये ग्रंथ उनके चरित्र से पूर्ण है इसलिए इसका पाठ करने वाला पापों से छूट जाता है इस महाभारत ग्रंथ का शरीर है सत्य और अमृत इतिहासों में यही सर्वश्रेष्ठ है इतिहास और प्राण के द्वारा ही विद्यार्थ का निश्चय करना चाहिए वेद अल्पज्ञ से भयभीत रहते हैं कि कहीं ये हमारा सत्यानाश का कर डाले देवताओं ने महाभारत को त्राजू पर वेदों के साथ रखकर तोला है उस समय चारों वेदों से इसकी मेहता अधिक सिद्ध हुई है मेहता और भगवता के कारण ही इसे महाभारत कहते हैं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 जन्मेजे के भाइयों को शाप और गुरु सेवा की महिमा उग्र श्रमा जी ने कहान जनमेजे अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे थे उनके तीन भाई थे श्रोत सेन और भीमसेन उसी यज्ञ के अवसर पर वहां एक कुत्ता आया जनमेजे के भाइयों ने उसे पीटा और वह रोता चिल्लाता अपनी माँ के पास गया। रोते चिल्लाते कुत्ते ने मां ने पूछा बेटा तू तो क्यों रो रहा है किसने तुझे मारा है उसने कहा माँ मुझे जन्मेजे के भाइयों ने पीटा है मां बोली बेटा तुमने उनका कुछ ना कुछ अपराध किया होगा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 जन्मेजे और उसके भाइयों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया कुतिया ने कहा तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है इसलिए तुम पर अचानक ही कोई महान भय आएगा जीताओं की कुतिया शर्मा का ये शाप सुनकर जन्मेजे बड़े दुखी हुए और घबराए भी यज्ञ समाप्त होने पर वे हंसनापुर आए और एक योग्य प्रोहित ढूंढने लगे जो इस अनिष्ट को शांत कर सके एक दिन में शिकार खेलते हुए घूमते घूमते अपने राज्य में ही उन्हें एक आश्रम मिला उस आश्रम में श्रुतश्रवन नाम के एक ऋषि रहते थे उनके तपस्वी पुत्र का नाम था सोम श्रवा चन्मेजे ने उस ऋषि पुत्र को ही पुरोहित बनाने का निश्चय किया उन्हें शुद्ध श्रवा ऋषि को नमस्कार करके कहा भगवान आपके पुत्र मेरे पुरोहित बने ऋषि ने कहा मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी और सिद्धाए संपन्न है ये आपके सारे निष्ठों को शांत कर सकता है केवल महादेव के शाप को मिटाने में इसकी गति नहीं है परंतु इसका एक गुप्त व्रत है वह यह कि यदि कोई ब्राह्मण इससे कोई चीज मांगेगा तो ये उसे अवश्य दे देगा यदि तुम ऐसा कर सको तो इसे ले जाओ जन्मेजे ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार कर ली सोमश्रवा को लेकर हस्तनापुर आई और अपने भाइयों से बोले मैंने इन्हें अपने पुरोहित बनाया है तुम लोग बिना विचार के ही इसकी आज्ञा का पालन करना भाइयों ने उसकी आज्ञा स्वीकार कर ली उन्होंने तक्ष के सीधा पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया उन्हीं दिनों उस देश में में नाम के एक ऋषि रहा करते थी उनके तीन प्रधान शिष्य थे आर्नी वेद। इनमें आर्नी पांचाल देश का रहने वाला था उसे उन्होंने एक दिन खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा गुरु की आज्ञा से आरनी खेत पर गया और प्रयत्न करते करते हार गया तो भी उससे बांध नहीं बंधा सावे आ गया तो उसे एक उपाय सोचा वह मेड की जगह सेम लेट गया इससे पानी का बहना बंद हो गया कुछ समय बीतने पर अयोधम ने अपने शिष्य से पूछा कि आदमी कहा गया तो शिष्य ने कहा आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था आचार्य ने शिष्य से कहा कि चलो हम लोग भी जहां में क्या है वहीं चले वहां जाकर आचार्य पुकारने लगा आरनी तुम कहां हो आओ बेटा आचार्य की आवाज पहचानकर आरनी उठ खड़ा हुआ और उसके पास आकर बोला भगवन मैं ये हूं खेत से जल बहा जा रहा था जब उसे मैं किसी प्रकार नहीं रोक सका तो स्वयं ही मेड़ के स्थान पर लेट गया अब यकायक यक उस आपकी आवाज सुन मेड़ तोड़कर आपकी सेवा में आया हूं आपके चरणों में मेरा प्रणाम है आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं आचार्य ने कहा बेटा तुम मेड़ के बांध को तोड़ताड़ करके उठ खड़े हुए हो इसलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने और भी कहा बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है इसलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे अपने आचार्य का वरदान पाकर वे अपने अभिस्थान पर चला गया। अयोध्या के दूसरे शिष्य का नाम था उपमन्यु। आचार्य ने उसे यह कहकर भेजा कि बेटा तुम गमों की रक्षा करो आचार्य की आज्ञा से वे गाय चराने लगा दिन भर गाय चराने के बाद सायकाल आचार्य के आश्रम पर आया उन्हें नमस्कार किया आचार्य ने कहा बेटा तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो खाते पीते क्या हो उसने कहा आचार्य मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूं तो आचार्य ने कहा बेटा मुझे निवेदन किए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए उसने आचार्य की बात मान ली अब भिक्षा मांगकर उन्हें निवेदित कर देता और आचार्य सारी भिक्षा लेकर रख लेते मैं फिर दिन भर गाय चराकर संध्या के समय गुरुग्रह में लोट आता और आचार्य को नमस्कार करता एक दिन आचार्य ने कहा बेटा मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूं अब तुम क्या खाते पीते हो उमनियो ने कहा भगवान मैं पहली भिक्षा आपको निवेदित करके फिर दूसरी मांग कर खा पी लेता हूं आचार्य ने कहा ऐसा करना सी गुरु के समीप रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए अनुचित है तुम दूसरे भिक्षार्थियों की जीविका में अड़चन डालते हो और इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है ने आचार्य की आज्ञा स्वीकार कर ली और वह फिर गाय चिराने चला गया संध्या समय में पुनः गुरु जी के पास आया और उनके चरणों में नमस्कार किया आचार्य कहा बेटा उपम्यु मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूं दूसरी बार तुम मांगते नहीं फिर भी तुम खूब हट्टे कट्टे हो अब क्या खाते पीते हो उपमनियो ने कहा भगवान मैं इन गौ के दूध से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूं आचार्य ने कहा बेटा मेरी आज्ञा के बिना गौ का दूध पी लेना उचित नहीं है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 उन खारे तीते कड़वे रूखे और पचने पर तीक्ष्ण रस पैदा करने वाले पत्तों को खाकर वे अपनी आंखों की ज्योति खो बैठा अंधा होकर वन में भटकता रहा और एक कुएं में गिर पड़ा सूर्यअस्त हो गया परंतु मन्यु आचार्य के आश्रम पर नहीं आया आचार्य ने शिष्यों से पूछा मनयु नहीं आया तो शिष्य ने कहा भगवान वे तो गायन चराने गया है आचार्य ने कहा मैंने उपमनियु के खाने पीने के सभी दरवाजे बंद कर दिए इससे उसे क्रोध आ गया होगा तभी तो अब तक नहीं लौटा चलो उसे ढूंढें। आचार्य शिष्यों के साथ वन में गए जोर से पुकारा उपम्यू तुम कहां हो आओ बेटा आचार्य की आवाज पहचान कर वह जोर से बोला मैं इस कुएं में गिर पड़ा हूं आचार्य ने पूछा कि तुम कुएं में कैसे गिरे उसने कहा आग के पत्ते खाकर मैं अंधा हो गया और इस कुएं में गिर पड़ा आचार्य ने कहा तुम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार की स्तुति करो ये तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे तब उपमन्यु ने वेद की रिचाओं से अश्विनी कुमार जी की स्तुति की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 सो जैसा उपाध्याय ने किया वैसा भी तुम भी करो तो उमन्य ने कहा मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं आचार्य को निवेदन किए बिना मैं पुआ नहीं खा सकता अश्विनी कुमार ने कहा हम तुम पर प्रसन्न है तुम्हारे इस गुरु भक्ति से तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी तुम्हारा सब प्रकार कल्याण होगा अश्विनी कुमारों की आज्ञा अनुसार आचार्य के पास आया और सब घटना सुनाई आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा अश्विनी कुमार के कथन के अनुसार तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और सारे धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में अपने आप ही सफुरित हो जाएंगे यो धम का तीसरा शिष्य था वेद आचार्य ने उससे कहा बेटा तुम कुछ दिनों तक मेरे घर रहो सेवा शुरुआत करो तुम्हारा कल्याण होगा उसने बहुत दिनों तक वहां रहकर गुरु सेवा की आचार्य प्रतिदिन उस पर बैल की तरह भार लाद देते और वह गर्मी सर्दी भोग प्यास का दुख सहकर उनकी सेवा करता कभी उनकी आज्ञा के विपरीत नहीं चलता बहुत दिनों में आचार्य प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके कल्याण और का वर दिया। ब्रह्मचर्य आश्रम से लौटकर वे वे में आया। वेद के भी तीन शिष्य थे, परंतु उन्हें कभी किसी काम या गुरु सेवा का आदेश नहीं करते थे वे गुरु ग्रह के दुखों को जानते थे और शिष्य को दुख देना नहीं चाहते थे एक बार राजा जन्मेजे और ख्य ने आचार्य वेद को प्रोहित के रूप में वर्णन किया वेद कभी प्रोहित के काम से बाहर जाते तो घर के देखरेख के लिए अपने शिष्य उतंक को नियुक्त कर जाते थे एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उतंग के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी उन्होंने कहा बेटा तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है मैं तुम पर प्रसन्न न हूं तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होगी अब जाओ उत्तंक ने प्रार्थना की आचार्य मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेद में दू आचार्य ने पहले तो स्वीकार किया पीछे कहा कि अपनी गुरवाणी से पूछ लो जब उत्तंक ने गुरानी से पूछा तो उन्होंने कहा तुम राजा पुख्य के पास जाओ और उनके रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूं ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा अन्यथा नहीं उत्तंक ने वहां से चलकर देखा कि एक बहुत लंबा चौड़ा पुरुष बड़े भारी बैल पर चढ़ा हुआ है उसने उत्तंक को सदबोधन करके कहा कि तुम इस बैल का गोबर खा लो उतंक ने ना कर दिया वह पुरुष फिर बोला उतंक तुम्हारे आचार्य ने इसे खाया है सोच विचार मत करो खा जाओ उतंक ने बैल का गोबर और मूत्र खा लिया और शीघ्रता के कारण बिना रुके कुल्ला करता हुआ ही वहां से चल पड़ा उतंक ने राजा पुख्य के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूं पोख्य ने उत्तंक का अभिप्राय जानकर उसे अंतपुर में रानी के पास भेज दिया परंतु उत्तंक को निवास में कहीं भी रानी दिखाई नहीं दी वहां से लौटकर उसने पोखे को उल्लाना दिया कि अंतपुर में रानी नहीं है पोखे ने कहा भगवान मेरी रानी पतिव्रता है उसे उच्छिष्ट या अपवित्र मनुष्य नहीं देख सकता उतंक ने स्मरण करके कहा कि हां मैंने चलते चलते आचमन कर लिया था पोख्य ने कहा ठीक है चलते चलते आचमन करना निषिध है इसलिए आप झूठे हैं अब उतंक ने पूरा की ओर मुख करके बैठ करके हाथ पैर मुंह धोकर के शब्द फैन और उष्णता से रहित एम हृदय तक पहुंचने योग्य जल से तीन बार आचमन किया और दो बार मुंह धोया इस बार अंतरपुर में जाने पर रानी दीख पड़ी उसने उतंक को सतपात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए साथ ही ये सावधान भी कर दिया कि नागराज तक्षक यह कुंडल चाहता है कहीं तुम्हारी सावधानी से लाभ उठाकर वह ले ना जाए मार्ग में चलते समय उतंक ने देखा कि उसके पीछे पीछे एक नग्न चल रहा कभी प्रकट होता है कभी छिप जाता है एक बार उत्तंक ने कुंडल ढककर जल लेने की चेष्टा की इतने ही में वह सपनक कुंडल लेकर अदृश्य हो गया नागराज तक्षक ही उस वेश में आया था उत्तंक ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया अंत में भयभीत होकर तक्षक ने वो कुंडल दे दिए उतंक ठीक समय पर अपने गुरुवाने के पास पहुंचा उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया अब आचार्य से आज्ञा प्राप्त करके उतंक हस्तनापुर में आया वे तक्षक पर अत्यंत क्रोधित था और उससे बदला लेना चाहता था उस समय तक हस्तनापुर के सम्राट जन्मे तक्षिला पर विजय प्राप्त करके लौट चुके थे उतंक ने कहा राजन तक्षक ने आपके पिता को डसा है आप उससे बदला लेने के लिए यज्ञ कीजिए काश्यप आपके पिताजी की रक्षा करने के लिए आ रहे थे परंतु उन्हें उसने लुटा दिया अब आप सर्वसत्र कीजिए और उसके प्रज्वलित अग्नि से उस पापी को जलाकर भस्म कर डालिए त्मा ने मेरा भी कम अनिष्ट नहीं किया है आप सर्प सत्र करोगे तो आपके पिता की मृत्यु का बदला चुकेगा और मुझे भी प्रसन्नता होगी संक्षिप्त महाभारत के आदि पर्व में सर्पों के जन्म की कथा शौनक जी ने प्रश्न किया सोत नंदन आत्म आस्तिक ऋषि की कथा सुनाओ जिन्होंने जनमेजे के सत, सर्प सत्र में नागराज तक्षक की रक्षा की थी तुम्हारे मुखी कथा मिठास से भरी और सुंदर होती है तुम तो अपने पिता के अनुरोध पुत्र हो उन्हीं के समान हमें कथा सुनाओ उग्र श्रवा जी ने कहा आयुष्मान मैंने अपने पिता के मुंह से आस्तिक की कथा सुनी है यही आप लोगों को सुनाता हूं सत्युग में दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं थी कद्रु और विन्ता। उसका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था कश्यप अपनी धर्म पत्नियों से प्रसन्न होकर बोले तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो तो कद्रो ने कहा एक हजार समांत जस्सी नाग मेरे पुत्र हूं विंता बोली तेज शरीर और बल में कद्रो के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल दो ही पुत्र मुझे प्राप्त हों। तो कश्यप जी ने अहम कहा दोनों प्रसन्न होगी सावधानी से गर्व रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप जी वन में चले गए समय आने पर कद्रो ने एक हजार और विंता ने दो अंडे दिए दासियों ने प्रसन्न होकर गरम बर्तनों में उन्हें रख दिया 500 वर्ष पूरे होने पर कदरु के तो हजार पुत्र निकल आए परंतु के दो बच्चे नहीं निकले ने अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाला उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट हो गया था परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था नवजात शिशु ने क्रोधित तो होकर अपनी माता को शाप दे दिया मात तूने लोभवश मेरे अधूरे सूर्य को रही निकाल लिया है इसलिए तू अपनी उसी शोध की 500 वर्ष तक दासी रहेगी जिससे दा करती है यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक को अंगहीनियां विकृत अंग ना किया तो वही तुझे इस शाप से मुक्त करेगा यदि तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा दूसरा बालक बलवान हो तो धैर्य के साथ 500 वर्ष तक और प्रतीक्षा कर इस प्रकार शाप देकर वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना प्राथकालीन लालिमा उसी की झलक है उस बालक का नाम अरण हुआ एक बार कद्रु और विनता दोनों बहनें एक साथ ही घूम रही थी क्योंकि पास ही उच्छ्रवण नामक घोड़ा दिखाई दिया वे अश्वरत्न अमरत मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और समस्त अश्वों में श्रेष्ठ बलवान विजयी सुंदर अजर दिव्य एवं सब शुभ लक्षणों से युक्त था उसे देखकर वे दोनों आपस से में इस प्रकार वर्णन करने लगी शोनक जी ने पूछा सो सुनंदन देवताओं ने अमृत मंथन किस स्थान पर और क्यों किया था अमृत मंथन का समय उच्च्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ उग्र शरावाजी महर्षि शोनक का यह प्रश्न सुनकर उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे उग्र शराबी ने कहा शोनक आदि ऋषियों मेरु नाम का एक पर्वत है वह इतना चमकीला है मानो तेज की राशि हो उसकी सुनाली चोटियों की चमक के सामने सूर्य की प्रभाव फीकी पड़ जाती है वे गगनचुंबी चोटियां रत्नों से खचित हैं उनमें से एक बार देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे नारायण ने देवताओं से कहा देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें इस मंथन के फल स्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी देवताओं ने भगवान नारायण के से मंदराचल की की। उतना ही नीचे धसा था। जब सब देवता पूरी शक्ति लगाकर भी उसे नहीं उखाड़ सके तब उन्होंने विष्णु भगवान जी और ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की भगवान आप दोनों हम लोगों के कल्याण के लिए मंदराचल को उखाड़ने का उपाय कीजिए और हमें कल्याणकारी ज्ञान दीजिए देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेषनाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया महाबली शेषनाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया वह मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुंचे। और समुद्र से कहा हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे तो समुद्र ने कहा यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखें तो मैं मंदराचल को घुमाने में जो कष्ट होगा वह सहलूंगा देवता रसुर ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छप से कहा आप इस पर्वत के आधार बनिए कच्छप ने ठीक है कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया अब देवराज इंद्र यंत्र के द्वारा मंद्राचल को घुमाने लगे इस प्रकार देवता और वास्की नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन आरंभ किया वासुकी नाग के मुख और ओर असुर और पूछ की ओर देवता लगे थे बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी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 वृक्षों के दूध और ओष्टियों के रस चू चू समुद्र में आने लगे ओष्टियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध तथा स्वर्ण में मंदराचल की अनेकों दिव्य प्रभाव वाली मणियों से चूने वाले जल के स्पर्श से ही देवता अमृत को प्राप्त होने लगे उस उत्तम रसों के समिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा देवताओं ने मत्ते मत्ते थक कर ब्रह्मा जी से कहा भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता असुर थक गए हैं समुद्र मत बीत गया परंतु अब तक अमृत नहीं निकला ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा भगवान आप इन्हें बल दीजिए आप इनके एकमात्र आश्रय हैं विष्णु भगवान जी ने कहा जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूं सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मुद्राचल को घुमावे और समुद्र को शुद्ध कर दें। भगवान जी के इतना कहते ही देवतार असुरों का बल बढ़ गया वे बड़े वेग से मथने लगे सारा समुद्र शुद्ध हो उठा उस समय समुद्र से अगणित गिरनों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्तवरण का चंद्रमा प्रकट हुआ चंद्रमा के बाद भक्ति लक्ष्मी और सुरा देवी निकली उसी समय श्तवरण उत्सवा घोड़ा भी पैदा हुआ भगवान नारायण के वक्त स्थल पर शोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्जवलिथा देने वाले लक्ष्मी सुर चंद्रमा उच्छ्रवा ये सब आकाश मार्ग से देवताओं के लोक में चले गए इसके बाद दिव्य धनवंतरी देव पर प्रकट हुई वे अपने हाथ में अमृत से भरा शेत कमंडल लिए हुए थे ये अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों में ये मेरा है यह मेरा है ऐसा कोलाहल दांतों से युक्त विशाल अरावत हाथी निकला उसे इंद्र ने ले लिया जब समुद्र का बहुत मंथन किया गया तब उसमें से काल ओट विष निकला तो उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती रही ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान शंकर जी ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिए अमृत और लक्ष्मी के लिए उनमें बड़ा वैर विरोध और फूट हो गई उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी स्त्री का वेश धारण करके दानव के पास आए मूर्खों ने उनकी माया ना जानकर मोहनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया उस समय सभी मोहनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे इस प्रकार विष्णु भगवान जी ने मोहनी रूप धारण करके दैन्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाकर उसे पी लिया उसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा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 विष्णु भगवान जी ने अमृत पिलाने के बाद अपना मोहनी रूप त्याग दिया और वे तरह तरह के भ्याम ने अस्त्र शस्त्रों से असुरों को डराने लगे बस खारे समुद्र के तट पर देवता तार असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे भगवान जी के चक्र से कट कूट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगे तो कोई कोई देवताओं के खड़ग शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे चारों ओर से यही आवाज सुनाई पड़ती कि मारो काटो दौड़ो गिरा दो पीछा करो इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान जी के दो रूप नर और नारायण युद्ध भूमि में दिखाई पड़े नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया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 परतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश में बिछा दिया और सुदर्शन चक्र खास फूस की तरह को काटने लगा इससे होकर पृथ्वी और समुद्र में छिप देवताओं की जीत हुई मंत्राचल को सम्मान पूर्वक यथास्थान पहुंचा दिया गया सभी अपने अपने स्थान पर गए देवता और इंद्र ने बड़े आनंद से सुरक्षित रखने के लिए भगवान नर को अमृत दे दिया यही समुद्र मंथन की कथा है संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व के कद्रु और विंता की कथा तथा गरुड़ की उत्पत्तिग्र श्रवा जी कहते हैं शुन का दि ऋषियों अमृत मंथन की वह कथा जिसमें उच्च रवा घोड़े के उत्पन्न होने की बात भी है आपको सुनादी इसी उछरवा घोड़े को देखकर कदरू ने विनता से कहा बहन जल्दी से बताओ तो ये घोड़ा किस रंग का है विंता ने कहा बहन ये अश्वराज शेतवरण का है तुम इसे किस रंग का समझती हो तो कदरू ने कहा अवश्य इस घोड़े का रंग सफेद है परंतु पूछकाली है आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगावे यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर और दूसरे दिन घोड़ा देखने का निश्चय करके घर चली गई कदरू ने विनता को धोखा देने के विचार से अपने हजार पुत्रों को यह आज्ञा दी कि पुत्रो तुम लोग शीघ्र काले बाल बनकर उच्छ्रवा की पूछ ढाक लो जिसे मुझे दासी नहीं बनना पड़े जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा ना मानी उन्हें उसने शाप दिया कि जाओ तुम लोगों को अग्नि जन्म जय के सर्व यज्ञ में जलाकर भस्म कर देगा वह देव की बात है कि कदरू ने अपने पुत्रों को ही ऐसा शाप दे दिया ये बात सुनकर ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने उनका अनुमोदन किया उन दिनों और विषैले सर बहुत प्रबल हो गए थे वे दूसरों को बड़ी पीड़ा पहुंचाते थे प्रजा के हित की दृष्टि से उचित ही हुआ जो लोग दूसरे जीवों का आहित करते हैं उन्हें विधाता की ओर से ही प्राणांत दंड मिल जाता है ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भी कद्रो की प्रशंसा की कद्रो और विंता ने आपस में दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में वे रात बिताई दूसरे दिन प्रातः काल होते ही निकट से घोड़ों को देखने के लिए दोनों चल पड़ी सर्पों ने परस्पर विचार करके ये निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए यदि उसका मनोरथ पूरा नहीं होगा तो वह प्रेम भाव छोड़कर रोष पूर्क हमें जला देगी यदि इच्छा पूरी हो जाएगी तो प्रसन्न होकर हमें अपने शाप से मुक्त कर देगी इसलिए चलो हम लोग घोड़े की पूछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके वह उच्च रवा की पूज से बाल बनकर लिपट गई जिससे वह काली जान पड़ने लगी इधर कदरू और मिंताबाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगी दोनों ही घोड़े के पास पहुंचकर नीचे उतर पड़ी उन्हें देखा कि घोड़े का सारा रंग तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है परंतु पूछ काली है यह देखकर विंता उदास होगी कदरू ने उसे अपनी धासी बना लिया समय पूरा होने पर महा तेजस्सी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर उससे बाहर निकल आए उसके तेज से दिशाएं प्रकाशित तो होगी उनकी शक्ति गति दीप्ति और वृद्धि विलक्षण थी नेत्र बिजली के समान पीड़े और शरीर अग्नि के समान तेजस्वी वे जन्मते ही आकाश में बहुत ऊपर उड़ गए उससे में ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरा बड़वा न ही हो देवताओं ने समझा अग्निदेव ही इस रूप में बढ़ रहे हैं उन्होंने विश्व रूप अग्नि के शरण में जाकर प्रमाण पूर्वक कहा अग्नि देव आप अपना शीर मत बढ़ाइए क्या आप हमें भस्म कर डालना चाहते हैं देखिए देखिए आपकी ये तेजोमयी मूर्ति हमारी और बढ़ती आ रही है अग्नि ने कहा देवगान ये मेरी मूर्ति नहीं है ये विंता नंदन गरुड़ हैं। इन्हीं को देखकर आप लोगों को भ्रम हुआ है ये नागों के नाशक देवताओं के हितेशी और आसुरों के शत्रु हैं आप इनसे भयभीत मत हो मेरे साथ चलकर इनसे मिलने अग्नि के साथ जाकर देवता ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की देवता ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ ने कहा मेरे भयंकर शीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे वे अब भयभीत ना हो मैं अपने शीर को छोटा तेज को भी कम कर लेता हूं सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट गए एक दिन विनीत विनता अपने पुत्र के पास बैठी हुई थी कदरुड़ ने उसे बुलाकर कहा मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है वहां तो मुझे ले चल आम विंता ने कद्रू को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया और उनके अभिष्ठ स्थान को ले चली गरुड़ जी बहुत ऊपर सूर्य के निकट से चल रहे थे तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गई कद्रू ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघमंडल से आच्छादित करा दिया वर्षा हुई सब सर्व सुखी हो गए उन्होंने अभिष्ठ पर पहुंचकर लवन सागर मनोहर वन आदि देखा विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ जैसे कहा तुमने तो आकाश में उड़ते समय बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे अब हमें और किसी द्वीप में ले चलो गरुड़ चिंता में पड़ गए उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा कि माँ मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए विंता ने कहा बेटा इन सर्पों के छाल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी शोध कदरों की दासी हो गई अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बहुत दुखी हुए उन्हें सर्पों से कहा सर्वगण ठीक ठीक बताओ मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दू किस बात का पता लगा दू अथवा तुम लोगों का कौन सा उपकार कर दू जिससे मैं और मेरी माता दासत्य से मुक्त हो जाएं, तो सर्प ने कहा गरुड यदि तुम अपने प्रक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्य से मुक्त कर देंगे शौनक जी कहते हैं ऋषियों सर्प की बात सुनकर गरुड़ ने अपनी माता विनता से कहा माता मैं अमृत के लिए जा रहा हूं उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां खाऊंगा क्या विंता ने कहा बेटा समुद्र में निषादों की एक बस्ती है उन्हें खाकर तुम अमृत ले आओ एक बात का स्मरण रखना ब्राह्मण का वध कभी नहीं करना वे सब के लिए अवध्य हैं करुड़ जी माता जी की आज्ञा के अनुसार उस दीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया जिससे उनका तालू जलने लगा उसे छोड़कर वह जी के पास गए कश्यप जी ने पूछा बेटा तुम लोग सुकुशल तो हो आवश्यकता के अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना तो गरुड़ जी ने कहा मेरी माता सकुशल है हम भी सानंद हैं यथेष्ठ भोजन ना मिलने से कुछ दुख रहता है मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सरपों कहने पर अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ माता ने मुझे निषादों का भोजन करने के लिए कहा था परन्तु उससे मेरा पेट नहीं भरा अब आप, आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकू तो कश्यप जी ने कहा बेटा यहां से थोड़ी दूर एक विश्व विख्यात सरोवर है उसमें एक हाथी और एक कछुआ रहता है वे दोनों पूर्व जन्म के भाई परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं वे अब भी एक दूसरे से उलझे रहते हैं अच्छा उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो प्राचीन काल में विवाह नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे उनका छोटा भाई था बड़ा तपस्वी सुप्रतीक सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था वह नित्य बंटवारे के लिए कहा करता विवाह ने अपने छोटे भाई से कहा सुप्रतीक धन के मौके कारण ही लोग उसका बंटवारा चाहते हैं और बंटवारा होने पर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं तब शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं उनका मन फटते ही मित्र बने हुए शत्रु दोष दिखा दिखाकर वैर भाव बढ़ा देते हैं अलग अलग होने से तत्काल उनका हो जाता है क्योंकि फिर वे एक दूसरे की मर्यादा सौहार्द का ध्यान नहीं रखते इसी से सतयुग भाइयों के अलगाव की बात को अच्छी नहीं मानते जो लोग गुरु और शास्त्र के उपदेश पर ध्यान ना देकर परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं उनको वश में रखना कठिन है तो भेदभाव के कारण ही धन अलग करना चाहता है इसलिए जा तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी सुप्रतीक ने कहा मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। गरुड़ इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच से एक दूसरे को शाप देकर हाथी और कछुआ हो गए यह पारस्परिक द्वेश का परिणाम है वे दोनों विशाल काय जंतु अब भी आपस में लड़ते रहते हैं हाथी छह योजन ऊंचा और बारह योजन लंबा है कछुआ तीन योजन ऊंचा और दस योजन गोल है वे मतवाले एक दूसरे का प्राण लेने के लिए उतावले हो रहे हैं तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त करके गरुड़ जी उस सरोवर पर गए उन्होंने एक नक से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया तथा आकाश में बहुत ऊंचे उड़कर अलंब तीर्थ में जा पहुंचे वहां सनगिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहला रहे थे वे गरुड़ को देखते ही इस भय से कांपने लगे कि कहीं इनके धक्के से हम टूट नहीं जाए उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उठते देखकर कहा कि तुम मेरी सो योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो जो ही गरुड़ी उसकी शाखा पर बैठे तो ही वह चढ़ चट चढ़ाकर टूट गई और गिरने लगी तो गरुड़ी ने गिरते गिरते उस शाखा को पकड़ दिया और बड़े आश्चर्य से देखा कि उसमें नीचे की ओर सिर करके बाल खिलने नामक ऋषिगण लटक रहे हैं। गरुड़ ने सोचा कि यदि शाखा गिर गई तो ये तपस्वी भ्रम ऋषि मर जाएंगी अब उन्हें झपट अपनी चोक से वृक्ष की शाखा पकड़ ली और हाथी तथा कछुए को पंजों में दबाए आकाश में उड़ने लगे कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे काश में उड़ते ही रहे उस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे बाल खिले ऋषियों के ऊपर होने के कारण वे कहीं बैठ नहीं सके और उड़ते उड़ते गंधमाधन पर्वत पर पहुंच के कश्यप जी ने उन्हें उस अवस्था में देखकर कहा बेटा कहीं सहसा साहस का काम ना कर बैठना सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बाल ऋषि क्रुद्ध होकर कहीं तुम्हें भसम ना कर दे। से इस देने तप शुद्ध बाल खिले ऋषियों से प्रार्थना की तपोधनो गरुड़ प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहते हैं आप लोग इसे आज्ञा दीजिए बाल ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके वट वृक्ष की शाखा छोड़ दी और तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए गरुड़ी ने वह का फेंक दी और पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी तथा कछुए को खाया गरुड़ जी खा पीकर पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े उस समय देवताओं ने देखा कि उनके यहां भयंकर उत्पात हो रहे हैं देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर पूछा भगवान एक बहुत से उत्पाद क्यों होने लगे कोई ऐसा शत्रु तो नहीं दिखाई पड़ता जो मुझे युद्ध में जीत सके बृहस्पति ने कहा इंद्र तुम्हारे अपराध और परमाद से तथा महात्मा बाल खिले ऋषियों के तपोबल से विनता नंदन गरुड़ अमृत लेने के लिए यहाँ आ रहा है मैं आकाश में स्वच्छंद विचरता तथा इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेता है वे अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को भी साध सकता है अवश्य उसमें अमृत हार ले जाने की शक्ति है तो ब्रह्मा जी के बाद सुनकर इंद्र ने अमृत के रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो परंपराकर्मी पक्षी राज गरुड़ से अमृत ले जाने के लिए आ रहा है रहो। वे बलपूर्वक ना ले जाने पावे सभी देवता श्याम इंद्र भी अमृत को घेरकर उसकी रक्षा के लिए डट गए गरुड़ ने वहां पहुंचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए मैं धूल से ढककर मूड से बन गए सभी रक्षक आगे खराब होने से डर गए मैं एक क्षण तक गर्ड को देख भी नहीं सकी सारा स्वर्ग शुद्ध हो गया चोच और डैनो की चोट से देवताओं के शीर जर्जरित हो गए इंद्र ने वायु को आज्ञा कि तुम ये धूल का पर्दा फाड़ दो ये तुम्हारा कर्तव्य है वायु ने वैसा ही किया चारों ओर उजाला हो गया देवता उन पर प्रहार करने लगे करुड़ ने उड़ते उठते ही गरज कर उनके प्रहार सह और आकाश में उनसे भी ऊंचे पहुंच गए देवताओं के शस्त्र अस्त्रों के प्रहार से करुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए उनके आक्रमण को विफल कर दिया गुरुड़ के पंखों और चोंचों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधड़ गई शेर खून से लथवथ हो गया वे घबरा स्वयं तितर बितर हो गए इसके बाद गरुड़ आगे बढ़े उन्होंने देखा कि अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटे उठ रही है अब गरुड़ ने अपने शीर में आठ हजार एक सौ मुंह बनाए तथा बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे धकती हुई आग पर उड़ेल दिया अग्नि शांत होने पर छोटा सा शीत धारण करके वे और आगे बढ़े सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनैला शीत धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया उन्होंने वहां देखा कि अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है उसकी धार तिखी है उसमें शस्त्रों अस्त्र लगे हुए हैं वे भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता है उसका काम ही था अमृत की रक्षा करुण जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे एक क्षण में ही उन्होंने अपने शीर को संकित किया और चक्र के अर के बीच होकर भीतर घुस गए अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर्प नियुक्त है उनकी लपलपाती जीबे चमकती आंखें अग्नि किसी शीर कांति थी उनकी दृष्टि से ही विश्व का संचार होता था गरुड़ जी ने धूल झोंक उनकी आंखे बंद कर दी चोचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया चक्कर को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र लेकर वहां से उड़ चले उन्हें श्याम अमृत नहीं पिया बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए आकाश में उन्हें विष्णु भगवान जी के दर्शन हुए गरुड़ के मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है ये जानकर अविनाशी भगवान उन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले गरुड़ मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं मन चाहे वस्तु मांग लो तो गरुड़ ने कहा भगवान एक तो आप मुझे अपने ध्वजा में रखिए दूसरे मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं तो भगवान जी ने कहा तथा तो गरुड़ ने कहा मैं भी आपको वर देना चाहता हूं मुझसे कुछ मांग लीजिए तो भगवान जी ने कहा तुम मेरे वाहन बन जाओ गरुड़ ने ऐसा ही होगा कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी उन्होंने गरुड़ को अमृत ले जाते देखकर क्रोध से भरकर वज्र चलाया गरुड़ ने वज्र आहत होकर भी हंसते हुए कुंवल वाणी से कहा इंद्र जिनकी हड्डी से ये वज्र बना है उसके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूं तुम उसका भी अंत नहीं पा सकोगे वज्राघात से मुझे तने की पीड़ा नहीं हुई है तो गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ सब ने कहा जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण हो इंद्र ने चकित होकर मन ही मन कहा धन्य है यह प्राक्रमी पक्षी उन्होंने कहा पक्षीराज में जानना चाहता हूं कि तुम्हें कितना बाल है साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूं तो गरुण ने कहा देवराज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 अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम उड़ सकता हूं तो इंद्र ने कहा आपकी बात सुनो सत्य है आप अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए यदि आपको अमृत की आवश्यकता ना हो तो मुझे दे दीजिए आप के लिए जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे तो गरुड़जी ने कहा देवराज अमृत को ले जाने का एक कारण है मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूं मैं इसे जहां रखूं मां से आप उठा लाइए तो इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा गरुड़ मुझसे मुंह मांगा वर मांग लो तो गरुड़ को सर्पों की दुष्टता और उनके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया उन्हें वर मांगा ये बलवान सर्पी मेरे भोजन की सामग्री हो देवराज इंद्र ने कहा तथा इंद्र से विदा होकर गढ़ सर्पों के स्थान पर आए वहीं उनकी माता भी थी उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सर्पो से कहा ये लो मैं ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो मैं इसे कुशों पर रख देता हूं स्नान करके पित्र होकर फिर इसे पीना अब तुम लोगों के कथन के अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है तो सर्प ने स्वीकार कर लिया जब सर्वगन प्रसन्नता से भरकर स्नान करने के लिए गए तब इंद्र अमृत कलश उठाकर स्वर्ग में ले गए मंगल कृतियों से लौटकर सर्पों ने देखा तो अमृत स्थान पर नहीं था उन्होंने समझ लिया कि हमने विनता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का यह फल है फिर यह समझ कि यहां अमृत रखा गया था इसलिए संभव कि इसमें उसका कुछ अंश लगा सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू किया ऐसा करते ही उनके जीव के दो दो टुकड़े हो गए अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माना जाने लगा अब गरुड़ कृतकृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे वे पक्षी राज हुए उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई